सदगुरु ओशो की प्रवचन माला काहे होत अधीर ट्रैक सत्रह आध्यात्मिक प्रयोग स्थल अभी कुछ ही दिन पहले मेरे पास पंजाब से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 जिन पर हजारों सन्यासी नग्न स्थान स्नान करते कृतिम जल प्रपात है हां एक कृतिम जल प्रपात है छोटा सा दो फीट ऊंचा उसमें चार छह मछलियां नग्न घूमती हैं जरूर और उनका रंग गैरेक है यह बात सच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 तीन साल कोशिश करके आया था और निकल भागा गुरुजेफ ने कहा कहां जाते हो उसने का नमस्कार मुझे ना आश्रम देखना है ना कुछ आपकी विधियों से परिचित होना है मैं गलती में था जो तीन साल मेहनत करता रहा उसके चले जाने के बाद बैठी महिला भी बहुत हैरान थी कि गुरुजीफ ने ऐसा व्यवहार क्यों किया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 कि राजनेताओं को भी मुझसे घबराहट और भय पैदा हो रहा ये है ये शुभ लक्षण कल्याण चंद्र ये लक्षण है कि कल्याण हो सकता है